अष्टोध्याय गीता प्रबोधिनी ईश्वर सर्वूता सेर्जुन ठते भ्राम सर्वूता ने यारूढ़ा मे अर्जुन ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है व्याख्या जो ईश्वर सबका प्रशासक नियामक पालक एवं संचालक है वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परवस्ता से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध मानता है तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मरण रूप संसार चक्र में घुमाता रहता है शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती तमे गच्छ तमेवर भारत तत्प्रत शांति स्थान प्राप्त शाश्वत हे भरतवंशोद्भव अर्जुन तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा उसकी कृपा से तू परम शांति संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा व्याख्या जीव ईश्वर का ही अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी मानस उत्तरखंड ममे वंशो जीव लोके गीता इसलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने की आज्ञा देते हैं ईश्वर की शरण लेने से अहंकार नहीं रहता जब तक जीव ईश्वर के वश शरण में नहीं होता तब तक वह प्रकृति के वश में रहता है सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर हैं ख्यादुह्य तराम विमृशदेषेण यथेक्ष तथा कुर यह गुह्यसे भी गुह्यतर तर शरणागतिरूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर व्याख्या तू जैसा चाहता है वैसा कर इस कथन में भगवान की विशेष आत्मीयता कृपालुता और हितैषिता भरी हुई है ये वचन भगवान अर्जुन का त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं प्रत्युत अपने तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए न कि त्याग करने के लिए तात्पर्य है कि पुरुष लोक में अंतर्या में निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से वंचित न रह जाए निराकार में साकार नहीं आता पर साकार में निराकार भी आ जाता है हितम् सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा व्याख्या कर्म योग गुह्य है अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है परमात्मा के प्रभाव की बात गुह्यतम है और साकार परमात्मा की शरणागति सर्वगुह्यतम है यह सर्वगुह्यतम पद गीता में एक ही बार यहाँ आया है निराकार के शरण में जाने से मुक्ति हो जाती है पर साकार के शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है भगवान ने भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहे हैं अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ शिष्यस्ते हम, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि तू मेरा प्रिय मित्र है इष्टोसी तात्पर्य है कि भगवान अपने को गुरु न मानकर मित्र ही मानते हैं भगवान सब को अपना मित्र बनाते हैं अपने समान बनाते हैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते यह सिद्धांत है कि जो खुद छोटा होता है वही दूसरे को छोटा बनाता है भगवान सबसे बड़े हैं इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो नावे वैश्य से ते प्रतिजा डे तू मेरा भक्त हो जा मुझ में मनवाला हो जा मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है व्याख्या भगवान का भक्त होना उनमें मन लगाना उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना इन चारों में एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन स्वतः उसमें आ जाते हैं भगवान का भक्त होने का तात्पर्य है मैं भगवान का ही हूँ इस प्रकार अपनी अहमता को बदल देना भगवान में मन लगाने का तात्पर्य है भगवान को अपना मानना भगवान का पूजन करने का तात्पर्य है सब कार्य पूजा भाव से करना भगवान को नमस्कार करने का तात्पर्य है अपने आप को भगवान के समर्पित करना सर्वधर्मा पर शरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्षय्या माँ संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा चिंता मत कर व्याख्या यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है जैसे पहले अध्याय में आया है तईमे वस्थिता युद्धे प्राणांतक्वा धना निच तो इसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि ये वे प्राणों का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं इसका अर्थ होगा वे प्राणों की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा इसी प्रकार अन्य च भवः शूरा मदरथे त्यक्त जीविता इसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि बहुत से शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं इसका अर्थ होगा वे शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं अर्थात उनको अपने जीवन का मोह नहीं है अतः प्रस्तुत श्लोक में भी सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ सब धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए तात्पर्य है कि भक्त की दृष्टि में भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों कर्तव्य कर्मों का नहीं है धर्म अपने वर्ण आश्रम आदि को लेकर होता है अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य है कि बाहर से सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करते हुए भी भीतर से केवल भगवान का ही आश्रय रहे अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है पापों से मुक्ति मोक्ष का फल है शरणागति से मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम अनंतरस को भी प्राप्त कर लेता है इसलिए भक्त को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की शरण में चले जाना चाहिए कुछ भी चाहने से कुछ सीमित ही मिलता है पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ असीम मिलता है इतना ही नहीं भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं उनके ऋणी हो जाते हैं भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु में दो ही है भगवदाश्रय और विश्राम शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय है और क्रिया का आश्रय परिश्रम है परमात्मा प्राप्ति पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती प्रत्युत पदार्थ और क्रिया के संबंध विक्षेद से होती है जब साधक पराश्रय का त्याग करके भगवदाश्रय को अपनाता है और परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है तब उसका मानव जीवन सफल हो जाता है शरीर के लिए विश्राम कुछ न करना भोग है इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है परंतु परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है नित्य परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा निरंतर स्थिर रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है पर भगवदाश्रय और विश्राम अपने लिए है यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो प्रत्युत अपने पर विश्वास हो तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है यदि साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो न अपने पर तो वह धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है मैं भगवान का ही हूँ भगवान ही मेरे हैं इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए इसको स्वीकार कर लेना स्व का आश्रय है पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है भगवान का आश्रय भक्ति योग है स्व का आश्रय ज्ञान योग है धर्म का आश्रय कर्म योग है यद्यपि तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रियारूप प्रकृति का आश्रय बंधन और सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति मोक्ष का अनुभव हो जाता है तथापि इन तीनों में भक्ति योग भगवान का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है कारण कि मूल में हम भगवान के ही अंश हैं भगवदाश्रय से मुक्ति के साथ साथ भक्ति परम प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है यह भगवदाश्रय शरणागति गीता का सार है जिसे भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है भगवदाश्रय में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है इसके बिना गीता अधूरी रहती है इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्य वचनम तब कहकर भगवान का पूर्ण आश्रय स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवेवाच्यम न तो माँ योग्य सूयती यह सर्वगृह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए अभक्त को नहीं कहना चाहिए तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए व्याख्या जो सहिष्णु सहनशील नहीं है वह अतपस्वी है जो भक्ति का विरोध अथवा खंडन करने वाला है वह अभक्त है जो अहंकार के कारण सुनना नहीं चाहता वह अश्रुसुए है जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है वह अभ्यसुयति है जिसकी भगवान पर तथा उनके वचनों पर श्रद्धा नहीं है जो भगवान को मनुष्यों की तरह स्वार्थी तथा अभिमानी समझता है वह भगवान पर दोषारोपण करके पतन की तरफ न चला जाए इसलिए उसे पूर्व श्लोक में कहे गए गोपनीय वचन को कहने का निषेध किया गया है य इदम परम्यम मद्भक्त स्वभिधा से भक्ति मय पर सत्य संशय मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद क्रीथा ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है व्याख्या जो केवल भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर निस्वार्थ भाव से इस परम गोपनीय गीता को भक्तों में सुनाता है वह भगवान को प्राप्त होता है जो भोजन शयन शौच स्नान आदि शारीरिक क्रियाओं को भी भगवान के अर्पित कर देता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है फिर जो केवल भगवत भक्ति का उद्देश्य रखकर कर भगवतवाणी गीता का प्रचार करता है वह भगवान को प्राप्त हो जाए इसमें कहना ही क्या है न तो तस्मा मनुष्य शो कश्चिन में भविता नस्माद अन्य प्रियतरो भवि उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं व्याख्या जिसका एकमात्र भगवत प्राप्ति का भगवत प्रेम का ही उद्देश्य है जो गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है ऐसा साधक ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है ऐसा साधक ही भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य गीता प्रचार करने वाला है जो लोगों को गीता में लगाता है उसके समान पृथ्वी मंडल पर भगवान का दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा कारण कि गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है गीता ने युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी कल्याण होने की बात कही है जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है फिर अन्य परिस्थिति में कैसे नहीं होगा इसलिए भगवान गीता के प्रचार की विशेष महिमा गाते हैं जो मनुष्य भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है उसे ज्ञान योग कर्मयोग और भक्ति योग तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती प्रत्युत विमुखता होती है तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था फिर उसकी विस्मृति हो गई जिस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती यदि ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद पुनः विस्मृति हो जाएगी इसलिए गीता में आया है यज्ञात्मा न पुनर्मोह अर्थात उसे जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई इसी को विस्मृति कह देते हैं वृत्ति का हटना अथवा लगना भी साधक की दृष्टि से है तत्व की दृष्टि से नहीं तत्व की दृष्टि से वृत्ति हटे अथवा लगे तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है अभाव रूप असत को अभाव रूप ही मान ले तो भाव रूप तत्व स्वतः जीव का त्यो रह जाता है जीव अनादिकाल से स्वतः परमात्मा का है उसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है अर्जुन को मुख्य रूप से भक्तियोग की स्मृति हुई है कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो साधन है पर भक्तियोग साध्य है इसलिए भक्तियोग की स्मृति ही वास्तविक है भक्तियोग की स्मृति है वासुदेव ततः एक वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं है इसका अनुभव होना ही स्मृतिलब्धा है यह अनुभव केवल भगवत कृपा से ही होता है तत्प्रसादाद, वचन सीमित होने है, होते हैं पर कृपा असीम होती है चिंतन में तो कर्तित्व होता है पर स्मृति में कर्तित्व नहीं है कारण कि चिंतन मन में होता है मन से परे बुद्धि है बुद्धि से परे अहम है और अहम से परे स्वरूप है उस स्वरूप में स्मृति होती है स्वरूप कर्तृत्व रहित है चिंतन तो हम करते हैं पर स्मृति में केवल दृष्टि उधर जाती है तत्व में विस्मृति नहीं है इसलिए दृष्टि उधर जाते ही स्मृति हो जाती है स्थितोष्मी गत संदेह अर्जुन को पहले छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझने मिट गई मैं क्या करूं युद्ध करूं या नहीं करूं मेरा कल्याण किसमें है यह संदेह बिल्कुल नहीं रहा अब अर्जुन के लिए कुछ करना शेष नहीं रहा प्रत्युत केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना ही शेष रहा करिष्ये वचनम तव यही शरणागति है संजय वासुदेवस्य महात्मनः संजय बोले इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना याचा भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा यह अत्यंत रहस्य की बात कह देना यही संवाद में रोम हर्षण करने वाली प्रसन्न करने वाली आनंद देने वाली बात है गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं भगवान ने भी कहा भक्तों से व्यास प्रसाद श्रुतम गुह्य तम गुहम परम योगम योगक्षा कथयत स्वयं व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात साक्षातर भगवान श्री कृष्ण से सुना है व्याख्या भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का पूरा संबाद सुनने पर संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से अथवा किसी के द्वारा नहीं सुना है परंतु इसे मैंने साक्षात भगवान के मुख से सुना है राजन संस्मृत संस्मृत संवादतम केशवाजुन पुण्यम ऋष्यामी च हे राजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ व्याख्या भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है इतनी स्पष्ट बातें दूसरी जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है प्रत्येक वर्ण आश्रम आदि का मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है यह बात इस संवाद से मिलती है इसलिए यह संवाद बड़ा अद्भुत है।, है फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या है ज्ञान कर्म भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं इसलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित हो रहे हैं तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम भरे दस्मयो मे महान राजन शिष्यामी च पुनः पुन हे राजन भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर कर के मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ व्याख्या भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा फिर अद्भुत संवाद सुना और फिर अति अद्भुत विराट रूप देखा तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्णार्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अत्यंत अद्भुत था यत्र योगेश्वर कृष्णो यथोधनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ तिर तिर जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है ऐसा मेरा मत है संजय कहते हैं कि राजन जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले उन्हें सम्मति देने वाले संपूर्ण योगों के महान ईश्वर महान बरसाली, महान ऐश्वर्यवान महान विद्यावान महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा शरणागत भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति ये सभी हैं और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में ही है युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे थे अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों में से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया गीता के अंत में संजय भी मानव उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं यह सर्वविदित तथ्य है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वही विजय है यतः कृष्णस्तो जय महाभारत भीष्मे हे नवम्याम चैत्र चैत्रशुक्लायाँ राम जन्मोत्सव गीता प्रबोधनीति का लेखनम पूर्णताम गात य तो नमा गीतायकमच्युत ओं तस्थिश्रीमद्गीतापनष ब्रह्म विद्या श्रीकृष्णन संवाद योगो नाम अषादश्याय